Ushu Pad Guru Band talks on the songs of Meera from the series Jukai Badriya Saman Ki, given at Ushu Community International, Pune, India, Discourse Number Thirteen. He. सखी मेरी नींद न सानी हो मेरी नींद न सानी हो प्रियfopen निहारत तिघरी हे रेनु बिहानी हो रेनु बिहानी हो हे सब सखियन मिली सिख दई हे मनु एक न मानी हो ओए मन एक मानी हो हे बिन देख्या कलो ना ही पड़त जैसी थानी Oh oh, oh oh oh oh, angi angi ya cool boy, mukhya vyavya bani. Oh, he antano bedano bedagi, he wah. पीड़न जानी हो वह पीड़न जानी हो हे जो चा तक खनकूनटे मछरी जिम पानी हो मछली जिम पानी हो मीरा व्याकुल बिरहनी शु बुध विशरणी होए सखी मेरी नींद नसा सा नी हो सखी मेरी नींद नसा नी हो, ए, नसा नी, हो दारी गयो गयन मोहन फासी की डाली कोयल एक बोली मेरो मरण हरू जग केरी हासी डारी गयो मन मोहन फासी रह की मारी में बन बन डोलो वीर की मारी मै बन बन डोलो प्राण तू करव कासी डारी गयो मन मोहन फशी मीरा के प्रभु हरि अवीनासी मीरा के प्रभु हरि अवीनासी तुम मेरे था मैं तेरी दासी तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दी मैं तेरी दी डी गयो मन मोहन फी दृष न प्यारी ह्यारी दृष न दीजो तुम बिना रहोन जा तुम बिन न जा जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी ऐसे तुम देखो बिन सजनी व्याकुल व्याकुल व्याकुलिर न रहकली जो खरहकली पारी दर्शन आए हिवसन भूख नींद नहीं रहना मुख सो कथतन आ वे बहना कहाँ कहूँ कछू कहा मिल कर थपत बुझ प्यारे दर्शन दी जो क्यों तरस हो अंतर यामी आय मिलो किरपा कर स्वामी मीरा दासी जनम जनम की परी तुम्हारे पड़ी तुम्हार रे पार प्यारे दर्शन दी जो आए तुम बिना अरे न, न जा tum bina reh shun jay ऐसे सर खुश हो सर मस्त मैं कदे में आ कि मुस्कुरा के तुझे हज नजर सलाम करे फिर ऐसे पी के हो सदनाश तुझ पिताकी को वो फक्र मैं को तेरा एहतराम जाम करे खुशी से झूम उठे मैं कदा जो पीर मुगा नजर मिला के तेरा सां फिर कलाम करे हयात रक्स करे नग में रूह से उठे जो रक्ष बाद मैं फरोस आम करे पिला के डाले जो रिंदो पे एक निगाह है गलत तमाम इस ऐसे जहां हराम करे एक ढंग है मधुशाला में आने का और एक ढंग है परम हैला में आने का भी मीरा से पाठ सीखना प्रभु की मधुशाला में आने का मीरा से राह सीखना उस परम रस को पीने की उस रस को पीना सबसे बड़ी कला है और कला हृदय की है मस्तिष्क की नहीं इसलिए तर्क से उसे न समझ पाओगे उसे समझने का रास्ता प्रेम है पीड़ा है, विरह की पीड़ा जितना जला दे कलेजे को विरह जितना भस्मीभूत कर दे तुम्हें उसी मात्रा में ठीक उसी मात्रा में प्रभु की वर्षा होगी मीरा के इन पदों में वे सारी बातें बिखरी पड़ी सूत्रबद्ध नहीं क्योंकि भक्त सूत्रबद्ध नहीं हो सकता लेकिन जिनको खोज है जिनको प्यास है वो टटोल लेंगे सीढ़ियों को रास्ता बना लेंगे रास्ता है ज्ञानी का रास्ता तो सीधा तर्कबद्ध गणित की लकीर की तरह होता है भक्त का रास्ता घुमावदार होता है पगडंडी की तरह होता है भक्त के रास्ते पर सूत्रबद्धता नहीं होती रसबद्धता होती इसलिए जिन्होंने ज्ञान के शास्त्र पढ़े हैं अक्सर भक्तों को पढ़ते समय चूक जाते क्योंकि वहां वैसा गणित नहीं वहां वैसी सुस्पष्टता नहीं भक्ति तो रहस्य है धुंधल का छाया है वहां प्रेम की बदलियों में जैसे कोई भटक गया हो ज्ञान तो भरी दोपहरी है और भक्त भक्त तो संध्या काल है इसलिए तो हम प्रार्थना को संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ होता है न दिन न रात दोनों जहां मिलते जहा मिलन होता है दिन का रात का जहां अंधेरा रोशनी एक दूसरे के साथ खेल खेलते छिया छी खेलते जहां हृदय और मस्तिष्क की सीमा है जहां शरीर और आत्मा का मिलन होता है जहा परमात्मा और अस्तित्व साथ-साथ नृत्य करते भक्त की भाषा रहस्य की भाषा है उसकी भाषा बिल्कुल अलग है इसलिए जो लोग ज्ञान के शास्त्रों से परिचित है जिन्होंने पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा उन्हें मीरा के साथ अड़चन होगी वे सोचेंगे ये सिर्फ भक्ति के गीत है तो तुम चूक गए ये गीत ही नहीं है इन गीतों में पूरा भक्ति का शास्त्र छिपा है लेकिन भक्ति का शास्त्र अपने ढंग से प्रकट होता है जैसे शराबी चलता है लड़खड़ाता, ऐसा ही भक्त भी चलता है लड़खड़ाता। उसके लड़खड़ाने को देख के अगर तुम दूर हट गए तो परम रहस्य वंचित हो जाओगे तुम्हें टटोल के खोजना पड़ेगा तो मीरा किन वचनों में टटोल सब है लेकिन साफ सुथरा नहीं रेखाओं में बटा हुआ नहीं वर्गों में विभाजित नहीं सब मिश्रित है सब एक दूसरे में गुला मिला पड़ा है इसलिए थोड़ी अड़चन भी होती और कभी किसी ने भी मेरा वचनों को इस तरह समझने की कोशिश नहीं की है जैसा मैं चाहता हूं कि तुम समझो लोग समझते हैं गीत गाने के लिए हैं जीने के लिए नहीं लोग सोचते हैं ठीक है गुनगुना लो कभी मौज में मस्ती लेकिन इससे जीवन शैली थोड़ी निर्मित होगी मैं तुमसे कहना चाहता हूं जीवन शैली इनमें छिपी पड़ी है हां थोड़ा श्रम करना होगा थोड़े पर्दे उठाने पड़ेंगे घूंघट में है राज घूंघट देख के ही मत लौट जाना घूंघट के भीतर अपूर्व रहस्य छिपा हुआ है लेकिन जो घूंघट उठाएगा उसको ही रहस्य मिलेगा तो पहली तो बात ध्यान रखो तू ऐसे सरखोसो सरमस्त मैं कदे में भक्ति को समझना हो तो मस्ती सरत है तू ऐसे सरखोसो सरमस्त मैं कदे में आ डूबे हुए आओ रस विभोर आहो नाचते हुए आओ गीत तुम्हें घेरे रहे तो ही तुम मेरा से संबंध जोड़ पाओगे सोचते हुए मत आओ सोचे कि मेरा से दूर छिटक जाओगे मस्ती में संबंध बनेगा जगमगाते हुए आओ तू ऐसे सर खुश हो सरमस्त मैं, मैं ये मैं है ये मेरा का जो मंदिर है मधुशाला है ये पंडित का मंदिर नहीं ये मस्तों का मंदिर है कि मुस्कुरा के तुझे हर नजर सलाम करे नाचते हुए आओ अहो भाव से भरे हुए आओ प्रफुल्लता से आओ प्रसाद से आओ तो मेरा से संबंध जोड़ने में जरा भी देर ना लगेगी इधर तुम्हारा हृदय नाश्ता हुआ तो उधर तुम मेरा नाच ही रही और तुम भी नाचो तो ही मीरा से मिल सकोगे नाचते क्षण में ही मिल सकोगे तुम बुद्धिमान बने खड़े रहे तो तुम्हारे बीच और मीरा के बीच जमीन आसमान का अंतर होगा उस अंतर को पाटना संभव नहीं हयात रक्स करे नग में रूह से उठे तुम्हारे चारों तरफ अस्तित्व नाचता हुआ हो और तुम्हारे प्राणों से गीत उठते हो ऐसी कला हो तुम तो मीरा को समझ सकोगे बातें सरल हैं मीरा की कठिन तो होंगी ही कैसे भक्त कठिन बात बोलता ही नहीं भक्त तो सरलतम बोलता है लेकिन तुम नाचो पिघलो सरल हो जाओ तो ही सरल को समझ पाओगे तुम कठिन रहे कठोर रहे तुम तर्क जाल में घिरे रहे तुम बुद्धि में अकड़े रहे तुम ज्ञानी की अकड़ से भरे रहे तो भक्त से संबंध ना जोड़ेगा भक्त जैसे हो तो ही संबंध जुडेगा। नहीं तो तुम्हें लगेगा कि भजन है ठीक सुंदर है संगीत में बांधे जा सकते मैं तुमसे कहना चाहता हूं इतना ही कहा तो तुमने मीरा को ना समझा मीरा कोई गायिका नहीं है न कोई नर्तकी है मीरा ठीक वैसी है जैसे बुद्ध जैसे महावीर जैसे क्राइस्ट, पर महावीर और बुद्ध के वचन ठीक ठीक सिलियों में विभक्त मेरा के वचन ऐसे विभक्त नहीं है नहीं हो सकते इसलिए मेरा के साथ अन्याय हुआ है लोगों ने इतना ही समझा कि ठीक है अच्छे गीत गाए हैं भाव भरे गीत लेकिन इन भावनाओं में जीवन का पूरा शास्त्र जीवन की शैली जीवन को बदलने की कला और किमिया ऐसा लोगों ने नहीं सोचा है वही मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसी ढंग से तुम सोचो सखी मेरी नींद नशानी हो बुद्ध कहते हैं आदमी सोया हुआ है छित महावीर कहते हैं आदमी प्रमाद में है, उसे जगाना है उससे भिन्न बात नहीं है ये। ये कहने की शैली और है, लेकिन बात वही मेरा कह रही मेरा कह रही सखी मेरी नींद नशानी हो मेरी नींद टूट गई मेरा प्रमाद टूट गया मेरी मूर्छा टूट गई हालांकि मूर्छा का टूटने का ढंग निरा का अलग है महावीर की टूटी है अथक ध्यान से और मीरा की टूटी है अहिर्ण प्रेम से मगर नींद तो टूटी है महावीर ने संकल्प से तोड़ी है श्रम से तोड़ी इसलिए महावीर की संस्कृति श्रमण संस्कृति कहलाती अथक श्रम किया है अपने संकल्प को जगाया है जूझे हैं योद्धा है इसलिए वर्धमान से महावीर उनका नाम हो गया वो मार्ग योद्धा का है जिसे कोई दूसरे से लड़ता है ऐसे महावीर अपनी नींद से लड़े छिन्न भिन्न कर डाला है नींद को मीरा ने भी नींद को तोड़ दिया है लेकिन लड़ी जरा भी नहीं संकल्प का कोई उपयोग नहीं किया है समर्पण का उपयोग किया है नींद टूट गई प्रभु की याद में प्यारे की याद में याद इतनी सघन हो गई तीर की तरह चुभ गई हृदय में नींद आए तो आए कैसे और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मीरा का मार्ग महावीर के मार्ग से ज्यादा रसपूर्ण है श्रम की कोई जरूरत नहीं है जहां बिना श्रम के हो जाता हो संकल्प की कोई जरूरत नहीं जहां समर्पण से हो जाता हो जहां हार के जीत मिलती हो वहां लड़ने की जरूरत क्या है जहां याद करने मात्र से सदा सदा की नींद टूट जाती हो वहां और किसी तरह के उपाय विधि विधान की कोई जरूरत नहीं मीरा के पास कोई और विधि विधान नहीं आवश्यक भी नहीं जिसके पास प्रेम है उसके लिए कोई विधि आवश्यक नहीं प्रेम काफी है काफी से ज्यादा है सारी विधियां जो करती हैं वो अकेला प्रेम कर देता है विधियों की विधि है प्रेम सखी मेरी नींद नसानी हो मेरा कहती मेरी नींद टूट गई नींद आती ही नहीं इससे तुम इतना ही मत समझ लेना कि रात मेरा बिस्तर पे बैठी रहती सोती नहीं नींद क्या है तुम जब आंखें खोले हुए होते हो राह पर चलते दुकान पर बैठे तब भी तुम जागे हो नहीं कोई ज्ञानी इस बात से राजी नहीं कि तुम जागे हो तुम सोए हो तब भी तुम सोए हो बिस्तर पर तो तुम सोते ही हो दुकान में भी तुम सोते हो मंदिर में भी तुम सोते हो आंख खोलने से कुछ नींद के टूटने का संबंध नहीं है जब तक भीतर का अंतरतम न खुल जाए तब तक नींद नहीं टूटती आंख खुलने से क्या नींद टूटेगी नींद बड़ी सघन है आंख खुली रहती है और तुम सोए रहते हो राह पर चलते वक्त तुम जागे हुए थोड़ी चल रहे हो हजार विचार चल रहे हैं हजार सपने और वासनाएं भीतर चल रहे हैं और तुम उन्हीं में तल्लीन बाहर भी चलते जा रहे हो और भीतर भी, भी न मालूम कितने विचारों की परतें तुम्हें छाए हुए कितने बादलों में तुम ढके हो तुम्हारा सूरज बादलों के बाहर नहीं तुम्हारे अंत चेतन में कोई रोशनी नहीं हो रही सब तरफ अंधेरा है किसी तरह चल लेते हो अभ्यास बस, इस चलने को तुम जागना मत समझ लेना जागने का अर्थ होता है जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चल रहे हो और तुम्हारे भीतर एक भी विचार नहीं कोई बादल नहीं तुम्हारे चित्त के आकाश पर तुम्हारे भीतर की ज्योति बिना धूम्र के कोई धुआ नहीं आस धूम रहित ज्योति है तो तुम जागे हुए हो हु। पतंजलि ने चार अवस्थाएं कही सुसुप्ति स्वप्न जागृत और तुरी तुरी ही असली जागृत अवस्था है जिसको हम जागृत कहते हैं उसे तथाकथित कथित तो जागृत कहा है पतंजलि ने नाम मात्र को जागृत कहने मात्र को जागृत वस्तुतः जागृत नहीं सिर्फ बुद्ध जागे हुए हैं जब बुद्ध चलते हैं तो सिर्फ चलते हैं जब बुद्ध भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन करते हैं, जब बुद्ध सुनते हैं तो सिर्फ सुनते हैं जब बोलते हैं तो सिर्फ बोलते हैं। बुद्ध की मौजूदगी सदा वर्तमान क्षण में होती इसको बुद्ध ने जागरण कहा है बुद्ध ने तो जागरण के ऊपर पूरा शास्त्र निर्मित किया विपस्ना का ध्यान और सारी अनापान सती योग की प्रक्रिया जागने के लिए मीरा भी जब कहती है सखी मेरी नींद नसानी हो तो वो उसी नींद की बात नहीं कर रही जो रात तुम बिस्तर पर सोते हो तब आती उतने की ही बात करे तो साधारण स्त्री फिर कुछ विशिष्ट नहीं हुआ है विश्वविद्यालयों में मीरा के पद पढ़ाए जाते हैं और यही समझाया जाता है कि वो उसी नींद की बात कर रही रात सो नहीं सकती क्योंकि उसे प्यारे की याद आ रही इतना ही नहीं विश्वविद्यालयों में मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि ये तो किसी तरह की काम क्षुदा है ये दमित वासना है ये मनुष्य के प्रति जो प्रेम होना चाहिए जैसे साधारण आदमियों का होता है इसी को मीरा ने कृष्ण के ऊपर आरोपित कर लिया है ये तो काम वासना का ही रूप है ये जो कृष्ण है ये मीरा के कल्पना के प्रेमी है। लेकिन ये है तो वासना ही ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते, और जो मनोवैज्ञानिक राजी न हो वो भी इससे दूर नहीं जाते कि मीरा रात सो नहीं पाती जैसे प्रेमी नहीं सो पाते करवट लेते ऐसे मीरा भी करवट लेती इतना ही समझा तो मीरा के साथ तुमने अन्याय किया मीरा कहती नींद टूट गई मेरी नष्ट हो गई नशानी अब लाख उपाय करूं तो भी सो नहीं सकती कृष्ण ने गीता में कहा है या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी जो सबके लिए रात्रि है सब भूतों के लिए रात्रि वहां भी जो योगी है वो जागृह इसका यह अर्थ नहीं है कि कृष्ण कभी सोते नहीं कि जब सब सो जाते हैं, तब वो अपने कमरे के कोने में खड़े जागते रहते सोते शरीर सोता है लेकिन कृष्ण जागते रहते शरीर थक गया विश्राम में चला जाता लेकिन भीतर एक चेतना सजग रहती तुम जागे जागे भी सोए रहते हो योगी सोया सोया भी जागा रहता है यही भोगी और योगी का भेद है भोगी जागा लगे तो भी समझना की सोया है योगी सोया लगे तो भी जानना कि जागा है भोगी ऊपर की आंखें खोलता भीतर सोया रहता योगी बाहर की आंखें बंद कर लेता भीतर जागा रहता मेरा भी उसी योग की परम दशा में लेकिन उसका मार्ग भिन्न है पतंजलि से कृष्ण से महावीर से बुद्ध से तुम ये जान के हैरान होगे कि वो कृष्ण की आशिक है कृष्ण के पीछे दीवानी लेकिन उसका मार्ग कृष्ण के मार्ग से भिन्न है गीता के कृष्ण से उसे कुछ लेना देना नहीं गीता से उसे कुछ लेना देना नहीं उसका मार्ग कृष्ण से बिल्कुल भिन्न है वो प्रेम से जागी है। उसने विरह की जो क्षमता है मनुष्य के भीतर उसका सहारा लेके जागरण साध लिया है ऐसा समझो तुम्हें किसी से प्रेम हो जाए तो रात नींद नहीं आती करबट लेते हो याद आती है ब्रिजन पास होता है, मित्र पास होता है। मीरा ने इसी सामान्य क्षमता का परम उपयोग कर लिया है जब साधारण प्रेम में रात नींद खो जाती है तो मीरा ने उस असाधारण प्रेम को पैदा कर लिया है कि सारी नींद खो जाए रात की ही नहीं दिन की भी सोने की ही नहीं जागने की भी नींद ही न जाए नींद ही हो जाए जिस मात्रा में प्रेम सघन होता है उसी मात्रा में नींद कम होती जाती जब प्रेम का दिया पूरा पूरा जलता है तो नींद का अंधेरा पूरी तरह समाप्त हो जाता सखी मेरी नींद नशानी हो पीर को पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी हो सारी रात रात से अर्थ रात का ही नहीं रात से अर्थ है जीवन की वो दशा जो हमने सोए सोए बिताई तुम्हारे लिए अभी भी रात है संसार रात्रि है जहां लोग सोए और सपने देख रहे हैं हजार हजार तरह के सपने धन के पद के प्रतिष्ठा के लोगों को पता नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं किए जा रहे हैं एक मूर्छा है अंधेरे में दौड़े चले जा रहे हैं क्योंकि और लोग भी दौड़ रहे हैं सब दौड़ रहे हैं धक्काधुक्की में तुम भी दौड़े जा रहे हो तुमने कभी रुक के सोचा भी नहीं कहां जा रहे हो क्यों जा रहे हो किस लिए जा रहे हो एक जैसे लोग फुटबॉल खेल रहे थे और एक आदमी भागा हुआ आया और भीड़ में उसने चिल्ला के कहा कि क्या कर रहे हो रामकिशन तुम्हारे घर में आग लगी और जो आदमी फुटबॉल हाथ में लिए था उसने वहीं पटकी और भागा एकदम भागा पसीना पसीना रास्ते पर आके हाफता हुआ खड़ा हो गया और बोला किसी और से नहीं और तो वहां कोई था नहीं अपने आप बोला कह रहे मैं क्यों भाग रहा हूँ मेरा नाम तो रामकिशन है ही नहीं घर में आग लगी है इस बात में ऐसी चोट की कि वो यही भूल गया कि मेरा नाम रामकिशन है या नहीं तुम अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत मौके पाओगे तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसी ही बातों से भरी है तुम क्यों भागे जा रहे हो क्यों धन के पीछे भाग रहे हुँ? और लोग भाग रहे हैं क्यों पद के पीछे भाग रहे हो और लोग भाग रहे हैं सभी ऐसा करते हैं इसलिए तुम भी ऐसा कर रहे हो तुमने अपने जीवन को कोई दिशा जाग कर नहीं दी है होश पूर्वक तुमने निर्णय नहीं लिया है क्या करना है ये जीवन इतना बहुमूल्य और इसे तुम कौड़ियों में लुटा रहे हो और तुमने एक बार भी रोक के नहीं सोचा है क्षण बैठ के नहीं सोचा है कि इस बहुमूल्य जीवन का कोई सदउपयोग हो जाए ये ऐसा ही न चला जाए कूड़े करकट में कुछ निश्चित ही इससे उपलब्धि हो निष्कर्ष निकले निश्चित ही धन मिलने से निष्कर्ष नहीं निकलेगा क्योंकि धन यही पड़ा रह जाएगा और तुम चले जाओगे और पद पाने से भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा क्योंकि मौत न पद वालों की फिक्र करती है न पदहीनों की मौत सब छीन लेगी जो जो मौत छीन लेगी अगर उसी को कमाने में तुम लगे हो तो तुम सोए हुए आदमी हो तुम जागे हुए नहीं तुम मूर्छित हो जागा हुआ कौन जो मौत को देख के जाग गया है जो ये जान के सजग हो गया है कि मौत तो आती है आती ही है आ ही रही आ ही जाएगी आज नहीं कल कल नहीं परसों देर अबेश मौत द्वार दस्तक देखी इसके पहले की मौत आए मुझे कुछ ऐसा कमा लेना है जैसे मौत ना छीन पाए तो तुम्हारे जीवन में जागरण थोड़ा ध्यान है थोड़ा होश है सखी मेरी नींद नसानी हो पीर को पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी हो सारी रात बीत गई हान हो गया सुबह हो गई प्यारे को याद करते करते रात टूट गई और सुबह हो गई टी को पंथ निहारत सि उस प्यारे की प्रतीक्षा करते करते प्रतीक्षा में कोई सोए तो कैसे सोए प्यारा आता हो तो कोई सोए तो कैसे सोए प्यारा कब आ जाएगा पता नहीं जीसस ने बहुत बार कहा है अपने शिष्यों को प्यारा कब आ जाएगा कुछ पता नहीं वो मालिक कब द्वार पर दस्तक देगा कुछ पता नहीं इसलिए जागे रहना ये सोच के मत सो जाना कि अभी तो आया नहीं अब जब आएगा तब देखेंगे अभी तो सो ले अभी तो विश्राम कर ले कौन अभी आया जाता है ऐसा सोच के सो मत जाना कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोए हो और प्यारा आए और चूक हो जाए और ऐसा ही हो रहा है ऐसा ही दुर्भाग्य घट रहा है प्यारा आता है मगर तुम मिलते ही नहीं तुम सोए होते हो तुम्हें सोया देख लौट जाता है और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये कोई काव्य की घोषणाएं नहीं ये की सीथी सीथी है ये तथ्य की सीधी सीधी सूचनाएं प्रतिपल परमात्मा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है जैसे सागर प्रतिपल अपनी लहरों से टक्कर देता तट पर, ऐसे ही परमात्मा प्रतिपल तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता कभी सूरज की किरण में कभी हवा के झोंके में कभी चांद के साथ कभी पक्षियों के गीत में कभी बच्चों की मुस्कुराहट में न मालूम कितने कितने रूपों में अनंत हैं उसके रूप लेकिन हर रूप तुम्हारे द्वार पर आके टकरा मगर तुम गहन निद्रा में सोए तुम्हारी सुबह अभी हुई नहीं पी को पंथ निहारत सिगरी मीरा कहती है मैंने कुछ और नहीं किया मैं तो सिर्फ प्यारे की राह देख रही हूं कि आता होगा जरूर आएगा उसके वचन का मुझे भरोसा है उसका भरोसा है इसलिए सोंग कैसे इसलिए जागी रात सुबह होने लगी रैन विहानी हो विहान होने लगा प्रभात होने लगा अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित होने लगा निद्रा जागरण में ढलने लगी जिस दिन निद्रा जागरण में ढलती है उसी दिन मृत्यु अमृत में ढल जाती जिस दिन अंधेरा रोशनी बनने लगता है उसी दिन देह आत्मा में रूपांतरित होने लगती उसी दिन क्षुद्र खोने लगता है और विराट का अवतरण होने लगता है उसी क्षण तुम पात्र बनते हो जो वैसा पात्र ना बन जाए अभागा है। ठीको पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी हो सब सखियन मिल सीख दई मन एक न मानी हो और तो सबने कहा समझाया बुझाया कि सो जाओ कौन आता है कब आता है कभी आया कोई किस प्यारे की राह देखते हो सब सखियन सीख दई इस संसार में तुम्हें जो भी सीख देने वाले लोग मिलेंगे वे यही तो कह रहे हैं कहां की बातों में पढ़े हो मंदिर जा रहे हो से? मंदिर में क्या रखा है ये कुरान में सिर मार रहे हो कुछ समझ नहीं ये गई बीती बातें ये सड़े गले शास्त्र ये गीता ये वेद ये मीरा ये कबीर ये नानक किनकी बातों में उलझे हो दीवानों की बातों में पढ़े हो? कुछ होशियारी का काम करो चार दिन की जिंदगी है भोग लो फिर अंधेरी रात है निचोड़ लो जितना भोग बन सके निचोड़ लो जितना धन मिल सके जितनी शक्ति मिल सके पद मिल सके मुट्ठी बांध लो फिर अंधेरी रात फिर कब्र में पड़े रहोगे किसकी राह देख रहे हो तुम्हें याद होगा अगर तुम भजन करो तो संकोच होता है क्योंकि वो सखी चारों तरफ मौजूद है जो कहेंगी पागल हो गए भजन कर रहे इस तरह करोगे तो लोग अजायब घर में रख देंगे होस में आओ होश न आने का उनका मतलब होता है उन जैसे बेहोश हो जाओ धन के लिए दौड़ो तो कोई संकोच नहीं होता धन के लिए जियो और मरो तो स्वीकृत हो लेकिन अगर कभी प्रार्थना करो कभी ध्यान करो कभी पूजा करो तो संकोच लगता है किसी को पता ना चल जाए मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ध्यान कैसे करें मोहल्ले वाले लोग वो कहते हैं अरे तुम भी पागल हो गए और मोहल्ले की तो छोड़ें पत्नी चिंतित हो जाती बच्चे पूछते हैं कि पापा तुम्हें क्या हो गए आप तो ऐसे कभी ना थे तो बहुत संकोच होता है ये दुनिया धन के लिए जी रही यहां अगर कोई ध्यान के लिए जिएगा तो बड़ा अकेला पड़ जाता है बड़ा अजनबी हो जाता है यहां पागलपन करो सांसारिक तो सबका साथ है तुमसे यहां परमात्मा को खोजो एकदम अकेले हो गए बड़े बाजार में तुम अकेले हो गए लोग हंसेंगे तिरस्कार भी करेंगे अपमान भी करेंगे विरोध भी करेंगे तो मीरा कहती है सब सखियन मिल सिख दई समझाती हैं सखिया कि कहीं कृष्ण हैं कौन आएगा कोई कभी नहीं आता शांति से सो जाओ प्रेम ही करना हो तो यहीं कि नहीं व्यक्तियों को प्रेम कर लो ये परलोक की बातें सब कल्पना के जाले रविनाथ की कविता है एक महामंदिर उसके बड़े पुजारी ने स्वप्न देखा कि परमात्मा स्वप्न में खड़े होकर उससे कह रहे हैं ज्योतिर्मय कि कल मैं आता हूं तुम्हारी पूजाएं तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई कल मैं आता हूं उस अपूर्व दृश्य को देखकर उस ज्योति पिंड को देखकर और उस वाणी को सुनकर मुख्य पुजारी की नींद टूट गई यद्यपि पुजारी था बड़ा पुजारी था उस मंदिर में सौ पुजारी थे वो बड़ा मंदिर था पुजारी होकर भी उससे ऐसा लगा कि कि औरों को कहूं कि ना कहूं, लोग हंसेंगे एक बात तुम जान के हैरान कि औरों का चाहे धर्म पर थोड़ा बहुत भरोसा हो पुजारियों का बिल्कुल भरोसा नहीं जार्ज गुरजेफ तो कहा करता था अगर धर्म से छुटकारा पाना हो कुछ दिन किसी पुजारी के साथ रह लो तो सब धोखाधड़ी जाहिर हो जाएगी पुजारी का तो बिल्कुल भरोसा नहीं पुजारी तो धंधा कर रहा है भगवान उसकी दुकान है वो तो धंधे में है उसे क्या लेना देना और वो भली बात ही जानता है कि इस मूर्ति में कुछ भी नहीं क्योंकि कई बार उसने देखा कि मूर्ति पे चूहा चढ़ गया उसी से तो उसी से तो अपनी रक्षा नहीं कर पाते और किस से रक्षा करोगे मूर्ति लुड़क जाती कभी हवा के झोंके तो अपने आप उठ के नहीं बैठ पाती अब और दूसरों का क्या सहारा करोगे सब बकवास है कि अंधों को आंखें दी और लंगड़ों को पहाड़ चढ़ा दिया खुद ही तो चढ़ो पुजारी देखता कि मूर्ति में कुछ नहीं लेकिन पुजारी का एक व्यवसाय है बड़ा पुजारी था फिर भी डर रहा कि और पुजारियों को कहूंगा तो वो हंसेंगे कम से कम नए पुजारी तो बहुत हंसेंगे युवा पुजारी तो बहुत हंसेंगे कि अब बूढ़ा हो गया सनक गया मालूम होता, तो गए कभी आया भगवान तो चुपचाप सो रहा लेकिन फिर सपना है, फिर वही ज्योतिर्पिठ फिर वही घोषणा कि देख भरोसा कर कल आता हूं फिर नींद टूट गई फिर अपने को समझा बुझा लिया कभी आधी रात किसको उठाऊं सुबह देखेंगे और सुबह तक समझ फिर आ जाएगी वापस, तो किसी से कहने की जरूरत नहीं कौन आता है। फिर तीसरी बार सपना आया तो फिर मुश्किल हो गया फिर तो उसे घबराहट भी लगी कहीं ऐसा ना हो आ ही जाए तो उसने सब पुजारियों को जगा दिया लोग हंसने लगे उन्होंने कहा कि आप भी किस बातों में पड़ गए सपने कहीं सच होते सपने सपने हैं का बात आए इस मंदिर को हजारों साल हो गए बने कभी परमात्मा आया है, कभी ने किसी की प्रार्थना सुनी सब प्रार्थनाएं कोरे आकाश में खो जाती न कोई सुनने वाला है न कोई उत्तर देने वाला है हमसे ज्यादा और कौन जानेगा? हम कितनी तो प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन एक प्रार्थना तो कभी सुनी नहीं जाती लेकिन बूढ़े पुजारी ने कहा कुछ भी हो तुम्हारी बात मेरी भी समझ में आती मैं भी यही मानता हूं कि कोई आने जाने वाला है नहीं लेकिन तीन बार सपना आया है कहीं ऐसा ना हो कि वो आ ही जाए और हम तैयार ना हो तो हर्ज क्या है हम तैयारी तो करी लें आया तो ठीक नहीं आया तो कोई हर्ज नहीं होगा ये बात जी मंदिर धोया गया सजाया गया भोजन बनाया गया और लोग हंस रहे हैं भोजन भी बना रहे हैं कि मेहमान आने वाला और हंस भी रहे हैं वो कह रहे हैं कौन का बात है और जानते हैं कि ये भोग अपने को ही लगने वाला कोई और आने वाला नहीं फिर सांझ भी आ गई और आने वाला नहीं आया फिर हंसी खूब उठने लगी फिर खूब मजाक चलने लगा फिर उन्होंने सबने मिलकर बड़े पुजारी को कहा कि बहुत हो गया दिन भर हो गई प्रतीक्षा करते करते अब हम भूखे भी थक भी गए हैं अब हम भोजन करें और विश्राम करें अब सूरज भी ढल गया आना होता तो आ गया होता अब कोई रात में तो आएगा नहीं भोजन किया दिन भर के थके मांधे थे सो गए और रात आधी रात उसका रथ आया ये कविता बड़ी प्यारी है इसे समझना आधी रात उसका रथ आया उसके रथों की आवाज उसके रथ के चाकों की गड़गड़ाहट गल और किसी पुजारी ने नींद में सुनी आवाज वो नींद में कुनमुनाया उसने कहा भाइयों मुझे लटका है वो आया रथ की गड़गड़ाहट गल सुनाई पड़ती एक दूसरा पुजारी चिल्लाया कि बंद करो ये बकवास दिन भर थका मारा और अब भी सोते भी नहीं शांति ये कोई रथ नहीं कहां का रथ रथ होते हैं अब ये बादलों की गड़गड़ाहट गल तुम चुपचाप सो जाओ फिर सन्नाटा हो गया वो उतरा रथ मंदिर के द्वार पर आकर रुका वो सीढ़िया चढ़ा चढ़ने की आवाज वो मधुर रव जो परमात्मा के चरणों में ही होता है फिर सुनाई पड़ा फिर किसी ने कहा कि भाई मुझे लगता है कि कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा और एक अजीब संगीप सीढ़ियों पर गूंज रहा फिर कोई चिल्लाया कि तो हद हो गई दिखता है आज सोना संभव नहीं कुछ भी नहीं हवा वृक्षों से गुजरती होगी फिर उसने द्वार पर दस्तक दी और फिर किसी ने कहा भाई मानो या न मानो मगर कोई द्वार पर दस्तक दे रहा है अब तो बड़ा पुजारी भी चिल्लाया कि बंद करो बकवास और चुपचाप सो जाओ न कोई कभी आया है और न कोई कभी आएगा ये सिर्फ हवा के थपेड़े फिर वे सो गए वे सुबह उठे और जब उन्होंने द्वार खोला तो थके रह गए अब आप रथ के पहियों का निशान मंदिर के द्वार तक बना था रथ आया रथ वापस लौटा चिन्ह थे कोई सीढ़ियों पर चढ़ा उसके पद चिन्ह थे तब बहुत रोने लगे लेकिन अब तो कुछ भी रोने से ना हो सकता था अवसर जा चुका था जीवन ऐसा ही है परमात्मा तो रोज आता प्रतिपल आता घोषणा करे ना करे आता तो है मगर हम सोए और हम अपने को समझा लेते पक्षी बोलते हैं तो हम कहते पक्षियों की आवाज उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती वृक्षों से हवा गुजरती है तो हम कहते हैं वृक्षों से हवा गुजरी वही गुजरता है सब चिन्ह उसी के सब हस्ताक्षर उसी के लेकिन यह तो उसी को दिखाई पड़ते हैं जो परिपूर्ण रूप से जागा हो जागने के दो उपाय हैं या तो महान संकल्प तो करो कि निद्रा टूट जाए या ऐसा गहन प्रेम करो कि उसकी प्रतीक्षा में पलकें झपना पाए सब सखियन मिल सीख दई मन एक न मानी हो मेरा कहती सब सखिया समझाती सारा संसार समझा रहा घर के लोग समझा रहे थे परिजन समझा रहे थे परिवार के लोग थे कि मेरा पागल ना हो ये सब पागलपन है कहाँ का कृष्ण कैसा कृष्ण ये तो किसकी मूर्ति लिए फिरती है ये किसका तो गुणगान गा रही सिर्फ तेरे कल्पना का जाल है लेकिन मेरा गति है मैं न मान सकी मैं न राजी हो सकी सौभाग्यशाली जिस दिन तुम सांसारिक लोगों की बातों से राजी हो जाते हो तुम्हारे दुर्भाग्य का क्षण जिस क्षण तुम सोए हुए लोगों की बातों से राजी नहीं होते भाग्य है किसी जागे हुए आदमी के साथ पागल हो जाने में भी अहोभाग्य और सोए हुए लोगों के साथ बड़े समझदार बने रहने में भी दुर्भाग्य सब सखियन मिल सीख गई मन एक न मानी हो बिन व्याख्या कल नहीं पड़ जी ऐसी ठानी हो प्रेम ने ऐसी गहन गांठ बांध ली कि बिना देखे अब कल नहीं पड़ती अब चैन नहीं नींद कहा नींद कैसी विश्राम कहां जब तक प्रभु मिलन न हो जाए तब तक कोई विश्राम नहीं जैसे नदी भागी चली जाती जब तक सागर से न मिल जाए ऐसा प्रेमी रोता ही रहता पुकारता ही रहता अहिरने उसके भीतर से एक ही पुकार उठती रहती कब मिलोगे कब दिखाई पड़ोगे कब स्पर्श होगा कब दर्श स्पर्स होगा बिन देखा कल नहीं पारत पारक ऐसी थानी हो अंग अंग व्याकुल मुख पीपी -पी बानी हो और मीरा कहती है ये कुछ ऐसा नहीं है कि हृदय में ही बांच चुभा हो अंग अंग रोए रोए में शरीर के एक एक हिस्से में सगन हो गई मन नहीं पुकारा है तन ने भी पुकारा है एक स्वर से पुकारा है अंग अंग व्याकुल मुख पीपी -पी बानी हो और मुंह कि जैसे पपीहा पुकारता रहता पी कहां? पी कहां? पी कहा चुप रहूं तो भी पुकार चल रही है बोलू तो भी पुकार चल रही बोलू या न बोलू पुकार चल ही रही और अंग अंग छिप गया है अंतर वेदन विरह की वह पीड़ न जानी हो मेरा कहती है ऐसी पीड़ा तो कभी जानी नहीं थी जन्मों जन्मों में ऐसी पीड़ा कभी जानी ना थी अंतर वेदन विरह की और तरह की बहुत पीड़ाएं जानी थी कभी सिर में दर्द हुआ था कभी पैर में दर्द हुआ था कभी पैर में कांटा चुभा था मगर अंग अंग कांटे ही कांटे चुभ गए अंग अंग आग ही आग लग गई ऐसी विरह अग्नि तो कभी जानी न थी और ये पीड़ा बड़ी अनूठी भी है पीड़ा भी है और मीठी भी ऐसी पीड़ा कभी जानी ना थी वि पीड़ा में दंश भी है और रस भी पुकार भी है और धन्यवाद भी शिकायत भी है और प्रार्थना भी भक्त लड़ता भी है भगवान से झगड़ता भी है और सब झगड़ों के बाद उसके चरणों में सिर झुका के बैठ जाता है। अंग अंग व्याकुल भई मुख पीपी बानी हो अंतर वेदन विरे की ये संस्कृत का शब्द वेदना बड़ा अपूर्व है दुनिया की किसी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं इसके दो अर्थ होते हैं ज्ञान और दुख ये उसी मूल धातु से बना जिससे वेद वेद का अर्थ होता है ज्ञान परम ज्ञान ये अनूठा शब्द है क्योंकि ज्ञान और दुख का क्या संबंध कोई तालमेल नहीं मिलता वेदना दुख और वेद ज्ञान और एक से ही दोनों का जन्म हुआ है इसमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ है एक ऐसा भी दुख है जिसमें वेद का जन्म होता है एक ऐसी भी वेदना है जिसमें वेद जन्मता है एक ऐसी भी पीड़ा है जिसमें से परमात्मा प्रकट होता है इसलिए एक ही शब्द के दो अर्थ दुख और ज्ञान एक तरफ दुख है महादुख है अंग अंग व्याकुल भाई। अंतर वेदन विरह वे की सारा अंतर वेदना से जल रहा है विरह की अग्नि में जल रहा है एक तरफ वेदना और जैसे जैसे अग्नि प्रगाढ़ होती है वैसे वैसे दूसरी तरफ वेद का जन्म होता है पीला से आदमी निखरता है स्वच्छ होता है पीला से ऐसी ही घटना घटती है जैसे आंख से जब सोना गुजरता है तब कुन बन जाता है सोना सब कचरा जल जाता है आंख से गुजर के जैसे सोना शुद्ध होता है ऐसे ही विरह की अग्नि से वेदना से गुजरकर वेद का जन्म होता है बोध का जन्म होता है बुद्धत्व का जन्म होता है। वेदन विरह की वह पीर न जानी हो, ये, बड़ी बड़ी है। ये दुख भी दे रही और सुख भी दे रही ये इसका अपूर्व रूप है ये बड़ी रहस्यपूर्ण है तुम ये मत सोचना की भक्त अपनी पीड़ा छोड़ने को राजी हो जाए तो सोचना कि तुम कहो कि चलो लो एसप्रो ले लो कि एनासिन है काम करेगी इसके चार गुण भक्त कोई दवा लेने को राजी नहीं होगा पीला बीमारी नहीं है भक्त की भक्त का सौभाग्य उसका परम स्वास्थ्य वो धन्य परमात्मा की विरह अग्नि किस्मत वालों को ही मिलती उससे भक्त छूटना नहीं चाहेगा चाहेगाड़ा है जरूर लेकिन ऐसी नहीं कि छोड़ी जाए ऐसी कि संभाल के रखी जाए संपदा है तो वेदना भी है और वेद भी पीड़ा भी है और मधुर भी बड़ी मीठा बड़ी मीठी पीड़ा है यह अनूठी बात है विरह की संसार में हमने दुख जाना संसार में हमने सुख भी जाना लेकिन संसार का सुख सुखा है उठला है और संसार का दुख भी थोथा है और उठला है संसार में कोई चीज गहरी होती ही नहीं परमात्मा के साथ दुख मिलता है तो भी गहरा मिलता है और सुख मिलता है तो भी गहरा मिलता है गहरे दुख का बड़ा आनंद है क्योंकि गहरा दुख तुम्हें गहरा कर जाता है तुम्हें गहराई में उतार जाता है जितना गहरा दुख जाता है उतने ही गहरे तुम अपने अंतरतम में चले जाते तो दुख कुए की तरह हो जाता है और तुम अपने गहरे कुएं में उतरने लगते हो तो अपने से पहचान होने लगती हालांकि कुएं में उतरते डर भी लगता है अंधेरा काटता है अनजान अपरिचित कभी गए नहीं ऐसी जगह संगसाथ छूटने लगता है अकेले रह जाते हो यद ये मीरा अपने विरह में बिल्कुल अकेली रह गई एक तो कोई इसके विरह को समझ नहीं सकता लोग इसे पागल समझने लगे लोग कहने लगे मीरा दीवानी हो गई कोई इसके दुख को समझ नहीं सकता क्योंकि जिसने ये दुख जाना हो वही समझे तो कभी कोई साधु मिल जाता है कभी साधु संगत हो जाती तो मीरा प्रसन्न हो जाती साधु देख राजी भई कभी कोई मिल जाता है जो इस दुख को पहचानता है जो इस पीड़ा से गुजरा है और इस पीड़ा के अहोभाग्य का जिसे अनुभव है तो तो ठीक हो जाता है लेकिन अन्य जो लोग मिलते हैं वे सभी कहते हैं अपने को संभालो ये क्या पागलपन है वापस लौटो सब भला चंगा था खराब कर लिया ये किस व्यर्थ की झंझट में उलझ गई क्यों दुख उठा रही हो कोई नहीं आता न कोई है आने को आकाश खाली है न कोई परमात्मा है न कोई प्रार्थना का अर्थ है ही सब कुछ है शाश्वत होता नहीं क्षण में जीने वाले लोग शाश्वत की भाषा भी नहीं समझ पाते यह पीड़ा बड़ी अद्भुत है मीरा कहती ये जगा गई है मुझे निखार गई स्वच्छ कर गई शुद्ध कर गई जो चातक घन को रटे और जैसा चातक प्रतीक्षा करता स्वाति की बूंद लगा रहता आकाश की तरफ आंखें लगाए जगत में जल की कोई कमी नहीं चातक हो सकता है नदी तट पर हो जगत में जल की कोई कमी नहीं लेकिन जिसे स्वाति की बूंद का स्मरण आ गया जिसे स्वाति बूंद का स्वाद लग गया जिसे स्वाति की बूंद की सनक सवार हो गई इस जगत के पानी का फिर कोई अर्थ नहीं इस पानी से तो प्यास बढ़ती है घटती नहीं ऐसा पानी चाहिए प्यार सदा के लिए तृप्त हो जाए स्वाति प्रतीक है स्वाति एक नक्षत्र है एक विशेष नक्षत्र की दशा है ऐसे ही मनुष्य के भीतर भी स्वाति नक्षत्र की दशा बनती है दो तरह से बनती है या तो ध्यान या प्रेम स्वाति नक्षत्र का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर सब परम शांति को प्राप्त हो गया कोई द्वंद्व ना रहा कोई कलह ना रही संगीत लयबद्धता पैदा हुई फिर ध्यान से हो या प्रेम से कैसे हो इससे कोई समान नहीं तुम्हारे भीतर समरसता आ गई सामंजस्य आ गया सम्यक्त आ गया समतुलता आ गई तुम्हारे भीतर कोई द्वंद कोई दुई कोई कल ना रही सब तरफ सन्नाटा और शांति हो गई भाव आ गए वही है स्वाति नक्षत्र भीतर उसी गड़ी, उसी घड़ी वह मेघ तुम पर बरसता है बुद्ध ने तो उसको नाम दिया है धर्म मेघ समाधि उस घड़ी में धर्म का मेघ बरसता है और जो वर्षा होती वो सदा के लिए तृप्त कर जाती फिर कोई प्यास नहीं बचती संसार का अर्थ है कितना ही पियोग प्यास बची ही रहती बची ही नहीं रहती बढ़ती भी जाती कुछ ऐसा है संसार की स्थिति कि जैसे आग लगी हो और तुम घी फेंक फेंक के थे आग को बुझा रहे आग और बढ़ती चली जाती और तुम देखते भी नहीं कि आग बढ़ती चली जाती अंधापन अद्भुत है बच्चे ज्यादा शांत दिखाई पड़ते हैं बूढ़े ज्यादा आशांत आग बढ़ती चली गई और जीवन हो गया इनका बुझाते तो जरूर बुझाने में कहीं भूल हो गई नहीं तो बच्चे अशांत होने चाहिए बूढ़े शांत होने चाहिए बच्चे कपटी होने चाहिए बूढ़े निर्दोष होने चाहिए बच्चे बेईमान होने चाहिए बूढ़े ईमानदार होने चाहिए बच्चे नास्तिक हो यह समझ में आता है बूढ़े तो नास्तिक नहीं होने चाहिए लेकिन अनुभव आदमी के जीवन में से सब छीन ले जाता है देने की वजह कैसा अनुभव है ये अनुभवी आदमी चालाक हो जाता है पाखंडी हो जाता है बेईमान हो जाता है इसलिए तो दुनिया में बेईमानी बढ़ती चली गई क्योंकि जैसे जैसे दुनिया का अनुभव बढ़ता चला गया मनुष्यता प्रौड़ हो, होती चली गई उतना आदमी चालाक होता चला गया बच्चे भोले मालूम होते ये बात उल्टी अगर जीवन का अनुभव सच में ही अनुभव है तो बात भिन्न होनी चाहिए बिल्कुल भिन्न होनी चाहिए जैसे जैसे आदमी के जीवन में अनुभव बढ़े वैसे वैसे तृप्ति बढ़नी चाहिए अनुभव का और क्या अर्थ अनुभव की और कसौटी क्या वैसे वैसे सरलता बढ़नी चाहिए निर्दोषता में और नए चार चांद लगने चाहिए साधुता बढ़नी चाहिए संतत्व बढ़ना चाहिए मर्त मर्त तक आदमी परम शांत अवस्था को समाधि को उपलब्ध हो जाना चाहिए तो जीवन के अर्थ तो जीवन का अनुभव सार्थक लेकिन यहां तो उल्टी बात है यहां आग जितनी बुझाओ उतनी लपटे बढ़ती चली जाती तो जरूर तुम बुझाने में जो चीज फेंक रहे हो वो ईंधन आग बुझा रहे हो घी के पीते उड़ेल रहे हो सोचते हो इस तरह आग बुझ जाएगी देखते नहीं आग रोज बढ़ती चली जाती संसार में प्यास किसी की बुझती ही नहीं और जिसकी प्यास बुझ जाए उसने ही जिया उसने ही जाना प्यास बुझती परमात्मा से जि चातक घन को रटे मछली जिन पानी हो और जैसे किसी ने मछली को पानी से निकाल कर रेत पर फेंक दिया हो और तड़फती हो मेरा कहती ऐसी मैं तड़फती हूं अंतर वेदन विरह की वह तीर्ण न जानी हो मछली जिम पानी हो जैसे पानी के लिए मछली तड़से ऐसी मैं तुम्हारे लिए तड़सती हूँ और जब तक कोई ऐसा न तड़से जब तक तुम कुनकुने कुनकुने तड़सते हो तब तक तुम नहीं पा सकोगे परमात्मा को पाने के लिए सब दाओ पे लगाना पड़ता निन्यानबे डिग्री से भी काम नहीं चलेगा सौ डिग्री से कम में काम नहीं चलता तुम्हें पूरा का पूरा विरह की अग्नि में समर्पित हो जाना पड़ेगा मीरा हुई तो उसने पाया अगर तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होती तो यही समझना कि तुमने प्रार्थना की नहीं अभी तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आया अभी तुम्हें मैं कदे मैं कैसे आए इसका रिवाज पता नहीं अभी मधुशालन में बैठने का ढंग तुम्हें मालूम नहीं ऐसे सरखुसो सर खुश हो सर मस्त मैं कदे में आ, कि के तुझे हर नजर सलाम करे हयात रक्स करे नगमे रूह से उठे जो से कसी मैं फरोस आम करे मदिरा पान की रस्म सीखनी पड़ती रिवाज सीखना पड़ता प्रार्थना तुमने बहुत बार की कभी पूरी नहीं हुई तो उससे तुमने ये नतीजा लिया है कि परमात्मा नहीं नतीजा ये लेना था कि अभी प्रार्थनी पैदा नहीं हुआ लेकिन तुम नतीजा लेते हो परमात्मा नहीं नतीजा लेना था कि अभी मैंने नहीं प्रार्थना नहीं सीखी प्रार्थना परिपूर्ण विरह का नाम है रोआ रोआ जलता हो रोआ रोआ कांटे से चुभा हो मछली जिम पानी हो जब तक तुम ऐसी पीड़ा न जानोगे तब तक प्रार्थना से परिचय न हो पाए तुमने प्रार्थनाएं सीख ली हैं तोतों की भांति दोहरा लेते हो कुछ प्राण भी तो लगाओ कुछ अपने को डालो भी तो शब्द भी उधार भाव भी उधार कुछ अपना भी तो संयुक्त करो मेरा व्याकुल विरहनी सुद्ध बुद्ध विश्रानी हो मीरा कहती है विरह ही विरह बचा है मीरा व्याकुल विरहनी अब तो सुधब बुद्ध भी खो गई अब तो सब भस्मीभूत हो गया विरह में अब तो होश हवास भी नहीं रहा होश हवास रह जाए तो भक्ति नहीं इसलिए तो कहता हूं भक्त का रास्ता पियक्ट का रास्ता होश हवास रह जाए होश हवास से चलते रहे तो कभी ना पहुंचोगे तुम अपनी होशियारी बचाए हुए चल रहे हो होशियारी दांव पे लगानी होगी और तब दुख ही स्वर्ग का द्वार बन जाता है पीड़ा परमात्मा को तुम्हारे पास खींच लाती जो राहते जाहे वो आलम मुझको मिला है जो ऐने मुसरत है वो गम मुझको मिला है जिस गम से जहांगीर मोहब्बत हुई है पैदा है हासले कोने जो गम मुझको मिला है जिस साज के तारों से हुई रात की तकलीक सबसुग्र की वो साज़े अलम मुझको मिला है सर चश्माए इको इनायातो लवादिश जो जाने करम है वो सितम मुझको मिला है जिस कुफ्र से ईमान की होती है इबारत जो असले यकी है वो भ्रम मुझको मिला है पलते हैं जमीने मेरे अब सैकड़ों सूरज जब से तेरा ये नक्श कदम मुझको मिला है एक ऐसा दुख है एक ऐसी पीड़ा है जो स्वर्ग से ज्यादा मूल्यवान है क्योंकि उसी पीड़ा से परमात्मा से मिलन होता है जो राहते जा है वो अलम मुझको मिला है जो ऐने मुसर्रत है वो गम मुझको मिला एक ऐसा गम भी है जो स्रोत है सारी खुशियों का एक ऐसी पीरा निश्चित है जिस जीवन में सूरज का जन्म होता है मीरा को ऐसी पीरा मिली ऐसी पीरा तुम्हें भी मिल सकती है क्योंकि ऐसी पीरा सभी का स्वरूप सिद्ध अधिकार है मगर तुम डरे डरे तुम उस टीरा को जगाते नहीं तुम उकसाते नहीं तुम अगर मंदिर भी जाते हो तो ऐसे ही औपचारिक मत जाना उपचार से कहीं मत जाना क्या सार क्यों समय गंवाते हो तुम जाते भी हो तो अपने को बचाते हुए जाते हो जो अपने को डुबाने को राजी वही पाता है जिम चातक घनकू रटे मछरी जिम पानी हो मेरा व्याकुल ब्रहिणी सुदबुद्ध बिश्रानी हो है दिल को क्यों करार मुझे कुछ पता नहीं आंखें हैं अस्कबार मुझे कुछ पता नहीं रोशन हुए हैं महर सिपथ दागा है दिल है कौन सोला मुझे कुछ पता नहीं धड़कन एक एक दिल की है आवाज पाए दोस्त क्या है यही करार मुझे कुछ पता नहीं एहसास कुर्ब दोस्त है एहसास बेखुदी क्या है विशाल यार मुझे कुछ पता नहीं साकी की चश्म मस्त है और मेरी तस्नगी हैं और मैं गुसार मुझे कुछ पता नहीं नकहत है ताजगी है मुसरत है दमबदम होगी यही बहार मुझे कुछ पता नहीं क्या कर गई है एक नजर में निगाह मस्त है कोई होशियार मुझे कुछ पता नहीं एक ऐसी घड़ी आती जब कुछ भी पता नहीं रह जाता पता होने के पहले ऐसी घड़ी जरूर आती जब कुछ पता नहीं रह जाता इसके पहले की परमात्मा का पता चले तुम लापता हो जाते इसके पहले की परमात्मा का पता चले तुम्हें जितने पते थे दुनिया के वो सब भूल जाते संसार का ज्ञान न चूके न भूले तो परमात्मा का ज्ञान कभी पैदा नहीं होता इन दोनों को तुम साथ साथ न संभाल पाओगे अगर परमात्मा को अपने जाल में फांस लेना हो तो संसार पर जाल छोड़ देना होगा है दिल को क्यों करार मुझे कुछ पता नहीं भक्त को यह भी पता नहीं चलता कि कभी दिल में अपूर्व शांति हो जाती उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या माजरा क्या मामला क्या ये शांति कहां से ये क्यों और कभी दिल मस्ती से भर जाता और नगमे उठने लगते और गीत फूटने लगते और उसे कुछ पता नहीं चलता कि मामला क्या है और कभी आंखें आंसुओं से भर जाती और कभी रुदन ही रुदन रह जाता और उसे कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या है भक्त भगवान के हाथ में अपने कुछ छोड़ देता पता रखने की जरूरत भी नहीं रह जाती है दिल को क्यों करार मुझे कुछ पता नहीं आखें हैं अस्कबार मुझे कुछ पता नहीं कब आंखें रोती जब वो रोलाता है तब रोती और कब ऑट हंसने लगते जब वो मुस्कुराता है तब हंसने लगता और कभी ऐसा भी हो जाता आंखें रोती हैं और औट मुस्कुराती और दोनों साथ साथ भी चलता है इसलिए पागल होने की हिम्मत चाहिए भक्त को रोशन हुए हैं महर सिर्फ दागहा दिल वो जो विरह ने घाव बना दिए थे हृदय में वो रोशन हो गए एक एक घाव एक एक सूरज बन गया है रोशन हुए है, महर सिफत दाग है दिल है कौन सोला बार? मुझे कुछ पता नहीं ये रोशनी कहाँ से आ रही ये कौन मेरे गाँव को रोशन सूरज बना दिया है ये कौन जादू कर रहा है मुझे कुछ पता नहीं धड़कन एक एक दिल की है आवाज पाए दोस्त और अब तो दिल की एक एक धड़कन ने उसके पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही उस परम प्यारे की उस दोस्त की उस मित्र की धड़कन एक एक दिल की है आवाज पाए दोस्त क्या है यही करार मुझे कुछ पता नहीं क्या यही परम शांति है क्या यही है आनंद अब यह भी पता नहीं कि आनंद क्या है एहसास कुर्ब दोस्त है एहसास बेखुदी दोस्त करीब आ रहा है और इधर होश खोया जा रहा है जिसको खोजने निकले थे वो करीब आ रहा है और जो खोजने निकला था वो खोया जा रहा है एहसास कुर्ब दोस्त है एहसास बेखुदी मंजिल करीब आई जा रही है और यात्री मिटा जा रहा है क्या है विशाल आश मुझे कुछ पता नहीं क्या यही है मित्र का मिलन क्या यही है वो परम संभोग की घड़ी जहां परमात्मा बचता है भगवान बचता है और भक्त खो जाता है या भक्त बचता है और भगवान खो जाता है मगर अब कुछ पता नहीं अब कोई हिसाब काम नहीं आता अब पुराने मापदंड काम नहीं आते अब पुराने शब्द सार्थक नहीं रहे साकी की चश्म मस्त है और मेरी तस् नमात्मा की आंखें उस प्यारे की आंखे और ये आंखों में झलकती हुई शराब और ये मेरी प्यास साकी की चश्मे मस्त है और मेरी तसनगी और मैं गुसार मुझे कुछ पता नहीं मेरे अलावा कोई और भी पियक्कड़ है दुनिया में मुझे कुछ पता नहीं ये मेरी प्यास है और ये तेरी आंखें जब भक्त भगवान के सामने खड़ा होता है तो अकेला ही होता है सारा जगत खो जाता है भक्त को जब भगवान मिलता है तो अकेले को ही मिलता है उसे बांटना नहीं पड़ता है और मैं गुसार कोई और भी पियक्कल है दुनिया में मुझे कुछ पता नहीं ये मेरी प्यास है और ये तेरी आंखें और अब मैं पीऊंगा मेरी प्यास और तेरी आंखें मेरी प्यास और तेरी मदिरा बस दो काफी हैं, कोई और भी पीने वाले हैं अब इसकी कोई मुझे ना होश है हिसाब हकत है ताजगी है मुसर्रत है दम बदम होगी यही बहार मुझे कुछ पता नहीं सब तरफ फूल पर फूल खिले जाते ताजगी है आनंद उत्सव मनाया जा रहा है नहकत है ताजगी है मुसर्रत है दम बदम और सब तरफ खुशियां फूट रही उत्सव की घड़ी आ गई होगी यही बहार डॉक्टर कहता होना नहीं। होना चाहिए यही होगी बहार हो न हो यही है बहार होगी यही बहार मुझे कुछ पता नहीं अब ये भी पता नहीं कि बाहर क्या होती पतझड़ क्या होती सुख क्या दुख क्या जिसने परमात्मा की बीड़ा जानी उसके सब हिसाब टूट जाते परमात्मा जब आता है तो बाढ़ की तरह आता है परमात्मा कोई सरकारी नहर नहीं जब आता है तब तो बाढ़ की तरह आता है सब सीमाएं तोड़ के आता है सब व्यवस्थाएं तोड़ देता है जब आता है तो बड़ा अराजक होके आता है डुबा देता है क्या कर गई है एक नजर में निगाह मस्त है कोई होशियार मुझे कुछ पता नहीं जब भक्त उस नजर को देख लेता एक बार से ये पहली दफे समझ में आता है इस जगत में कोई भी होशियार नहीं ये जो बड़े बड़े होशियार दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ ये बड़े से बड़े मूढ़ मालूम होते हैं होशियारी मूढ़ता मालूम होती है क्योंकि अब पागलपन में होशियारी मालूम होती है होश ना समझी मालूम होती क्योंकि अब बेहोशी में रस के द्वार खुल जाते आनंद द्वार खुल जाते मीरा व्याकुल विरहणी सुदबुद्ध विसरानी हो सुदबुद्ध विसर जाने का ऐसा अर्थ है डार गयो मनमोहन फांसी बड़ा प्यारा वचन दार गयो मनमोहन फांसी वो जो प्यारा है गले में फांसी लगा गया प्रेम मृत्यु है जो मर सकता है प्रेम में वही पा सकता है प्रेम का अर्थ ही होता है मैं अपने को मिटाने को तैयार तू रहे मैं न रहूं संसार का अर्थ मैं रहूं चाहे तू तुम मिर्चा लेकिन मैं रहूं तुम जरा सोचना कभी बैठकर किसी शांत क्षण में अगर ये सवाल उठे कि परमात्मा सामने खड़ा है और तुम और दो में से एक ही बच सकते हैं तुम किसको बचाना चाहोगे परमात्मा को बचाना चाहोगे या अपने को एक नाव में सवार हो परमात्मा तुम दोनों बैठे और ऐसी घड़ी आ जाती कि नाव डूबने के करीब है एक बच सकता है तो तुम अपने को बचाओगे या परमात्मा को झूठे उत्तर मत देना क्योंकि किसी और को तो उत्तर देना ही नहीं अपने भीतर ही सोचना तुम अगर अपने को बचाओगे तो तुम्हारे जीवन में भक्ति की शुरुआत हुई ही नहीं और सौ में से निन्यानबे लोग अपने को बचाएंगे वो कहेंगे देख लेंगे परमात्मा को फिर और तरकीबें निकाल लेंगे कहेंगे कि हम तो मरण धर्म है परमात्मा तो शाश्वत है परमात्मा कहीं मरता है परमात्मा मरी नहीं सकता और हम मर सकते तो अपने को बचा लो परमात्मा तो बचा ही हुआ है बहुत संभावना तो ये है कि तुमसे आराम जी करके परमात्मा को धक्का दोगे थे फिर मिलेंगे लेकिन प्रेम प्रेम मिटने की तैयारी प्रेम सदा मिटने को तत्पर मेरा ठीक कहती डार ही गयो मनमोहन फांसी और भक्ति तो फांसी है एक ही बचेगा एक ही बच सकता है दो का उपाय नहीं कबीर कहते ना प्रेम गली अति साने दो न समाए, दो नहीं समा सकते या तो भक्त भग तो या भगवान तुम्हारी इच्छा होती कि हम भी रहें तुम भी रहो सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस वही क्यों झंझट झगड़ा करना चाहे तो दुकान बांट ले आधी आधी या घर बांट ले ये बीच में एक पर्दा डाल ले तुम भी मजे से हम भी मजे से लेकिन अगर तुमने कहा तुम भी रहो हम भी रहे तो तुम ही रहोगे परमात्मा नहीं रह सकता क्योंकि परमात्मा इतना विराट है कि तुम पूरी जगह खाली करो तो ही रह सकता है ये दोनों साथ नहीं हो सकते एक म्यान में दो तलवार शायद बन भी जाए लेकिन एक जीवन में भक्त और भगवान साथ-साथ नहीं बनते डारी गयो मनमोहन फांसी पर बड़े प्रेम से कहा मीरा ने कोई शिकायत नहीं बड़े आल्लास से कहा कि अच्छा किया कि फांसी डाल गए अच्छा किया कि मुझे मारने का उपाय कर गए अच्छा किया कि मुझे चुना डारी गयो मनमोहन फांसी अंबुवा की डाली कोयल एक बोले मेरो मरण अरुजग के हांसी जैसे आम की डाली पर कोयल बोलती कु कु लगी रहती रटन में प्यारे को बुलाती रहती ऐसी ही मीरा कहती मेरी दशा है मैं तुम्हें बुला रही बुला रही बुला बुला के मरी जा रही मेरी तो फांसी लगी मेरो मरण अरुज के हसी और लोग हंस रहे खूब फांसी दे गए मनमोहन फांसी क्या स्पर्श कर दिया क्या जादू कर दिया कि तुम्हारे बिना कल नहीं पड़ते और तुम्हारे लिए पुकारते हो तो सारा जगत हंसता है लोग कहते पागल तुम्हें भी मीरा मिल जाए तो तुम भी पागल कहोगे तुम भी इतना सद्भाव न दिखा सकोगे कि मीरा को पागल कहने से रुको तुम्हें भी मीरा मिल जाए तो तुम पागल कहोगे मीरा को तो पागल कहने से वही बचेगा जिसमें खुद भी कुछ पागलपन लग गया हो कुछ रंग लग गया हो वही समझेगा वो समझेगा कि क्या है दशा ये।, ये बेसुध बेसुद दशा अपूर्व आनंद की दशा है जल अंबुवा की डारी कोयलिक बोले मेरो मरण और हाँसी विरह की मारी मैं बनबन -बन डोलू प्राण तजू करवत लू काशी मीरा कहती हूँ कि विरह की मारी मैं यहां से वहां खोजती फिरती हूं इस जंगल से उस जंगल इस पहाड़ से उस पहाड़ इस गांव से उस गांव इस गली से उस गली तुझे तलाशती फिरती तेरी झलक तो मिल गई तेरी पहचान भी हाथ में आ गई जब से तेरा स्वाद लगा इस संसार में सब बेस्वाद हो गया अगर तेरे लिए मरना भी पड़े तो इस संसार में जीने से बेहतर है। मगर फांसी तो लगा दी और प्राण अभी तक शेष गला तो कस दिया है थोड़ा और कस दो तो? ये प्रार्थना है इसमें थोड़ा और कसो तो? और कसौता की मैं बिल्कुल मिट जाऊ गिरह की मारी बन बन डोलू प्राण तुं करबत लेऊं काशी मैं तैयार हू आरे से डालो यह काशी जाके अगर करबत लेनी हो तो मैं काशी जाके मर जाऊं तुम जहां कहो वहां मरने को तैयार हूं लेकिन अब फांसी पूरी कसो अब ये ढीला ढीला फंदा कुछ लगा कुछ न लगा भक्त की बड़ी बेचैन दशा हो जाती रहता संसार में और रहता परमात्मा में साथ ही साथ एक पैर पृथ्वी पर और एक आकाश में एक यहां और एक आज्ञात में दो लोगों में सांस साथ चलने लगता फांसी है बड़ी फांसी तुम एक अर्थ से निश्चिंत हो संसार ही तुम्हारा एकमात्र स्थान है झंझटते हैं अड़चने हैं लेकिन सब संसार की ही है तुम कम से कम एक नाव में हो डूबने वाली नाव है कागज की नाव है मगर जब तक नहीं डूबी तब तक तो तुम निश्चिंत अपनी दुकान पर बैठे हो तब तक तो सब ठीक चल रहा है भक्त की बड़ी अड़चन एक पैर इस नाव में और एक पैर उस नाव में उसी नाव में पूरा होना चाहता है लेकिन वो नाव छूट छूट, छूट जाती पकड़ में आते आते छूट जाती कभी कभी झलक मिलती है फिर झलक खो जाती कभी किसी प्रगाढ़ चैतन्य के क्षण में परमात्मा करीब मालूम होता है फिर फिसल जाता यह मन बड़ो हरानी फिर अंधेरा छा जाता फिर जो पास दिखाई पड़ता था तारा बहुत दूर हो जाता है भक्त भीतर कुछ बाहर कुछ हो जाता है बाहर से रहता तुम्हारे साथ भीतर से रहता परमात्मा के साथ बाहर बैठता तुम्हारे साथ भीतर बैठता परमात्मा के साथ बाहर बोलता तुमसे भीतर बोलता परमात्मा से भक्त के जीवन में बड़ी अड़चन हो जाती उस अड़चन को फांसी से ज्यादा बेहतर शब्द दूसरा नहीं हो सकता दारी गयो मनमोहन फांसी मौत जन कुल जमे पाकीजगी है दिल में मेरे मैं बजा तो गुनहगार नजर आता हूं भीतर तो सागर है पवित्रता का और बाहर से गुनहगार नजर आता हूं मोजन कुल जमे पाकीजगी है दिल में मेरे मैं बजायर तो गुनहगार नजर आता हूं न खतो रंग गुलिस्ता है रंगों में मेरी एक सूखा हुआ गोखार नजर आता हूं भीतर तो गुलिस्ता भीतर तो फूल ही फूल खेले और बाहर एक सूखा हुआ कांटा दिखाई पड़ता हूँ जिंदगी में मेरी कोने की वुसियत शामिल बंदे हस्ती में गिरफ्तार नजर आता हूँ भीतर तो विराट आकाश है मेरे आकाश जैसी बुलंद की और आकाश जैसी विशाल था असीम आकाश और बाहर बंदे हस्ती में गिरफ्तार नजर आता और बाहर इस छोटी सी देह न बंद डारी गयो मनमोहन फांसी रौनक अफरोज एक सुबह दरख्त मुझ में घर महबूस महबूज नजर आता हूं भीतर तो प्रभात हो गया है और बाहर अंधेरी राहत मुझसे बाबास्ता है सब कुत तखलीत लागरो नजर आता हूँ तो मिल गया और बाहर कमजोर लागरो बेकसो लाचार नजर आता हूँ मेरी हस्ती में है तनवीर जहां पोशीदार पापगिल सा नजर आता हूँ और भीतर तो प्रकाश भी अनहद वर्षा हो रही और बाहर में एक अंधकार इंबसात और और बाहर नजर आता हूं। और भीतर तो हर्ष ही हर्ष इन बसात और मुसरत कहूं में सरच्मा और वहां तो झरना बह रहा आनंद का सचिदानंद का गमे हस्ती का लिए बाहर नजर आता हूं और बाहर बड़ा उदास दुखी पीड़ा से भरा हुआ दिखाई पड़ता हूं विरह की अग्नि जल रही बाहर और भीतर मिलन हो रहा दारी गयो मनमोहन फांसी मिट चुका है मेरा एहसासन नहीं मैं, मैं पिंडार से सरसार नजर आता हूं भीतर तो अहंकार बिल्कुल समाप्त हो गया और बाहर लोग समझते हैं कि आदमी अहंकारी है मीरा को भी लोगों ने अहंकार समझा क्योंकि ये कहती है कि मेरा कृष्ण से मिलन हो गया कृष्ण को लोगों ने अहंकार समझा क्योंकि कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परितरण सब छोड़ छाण अर्जुन मेरी शरण क्राइस्ट को लोगों ने अहंकार समझा क्योंकि क्राइस्ट ने कहा कि मैं हूं मार्ग मैं हूं सत्य मैं और परमात्मा दो नहीं एक और मंसूर को लोगों ने अहंकारी समझा क्योंकि उसने कहा अनल हक अहम मैं स्वयं परमात्मा हूं मिट चुका है मेरा एहसास मैं मैं से सरसार नजर आता हूं हर ताल्लुक से है आजाद तबियत मेरी दामे दुनिया में गिरफ्तार नजर आता हूं मस्तो सरसार हूं हर वक्त ख्याल हक में काफिर आशियो मैं खान नजर आता हूं परम मदिरा ठीके बैठा बाहर लोग समझते है शराबी डारी गयो मनमोहन फांसी विरह की मारी मैं बनबन डोलू -बन प्राण तजु करवतल्यू काशी मीरा के प्रभु हरि अविनाशी तुम तो मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी समझ लेना इसमें शिकायत नहीं है मीरा धन्यवाद कर रही है डारी गयो मनमोहन फांसी सौभाग्य जता रही कि ठीक किया तुम्हारे लिए कष्ट भी सौभाग्य और संसार में सुख भी दुर्भाग्य मीरा के प्रभु हरि अविनाशी तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी तुम जो चाहो वैसा करो तुम्हारी मर्जी पूरी हो मैं तुम्हारी दासी हूं तुम मेरे मालिक हो मेरी मर्जी पूरी ना हो तुम्हारी मर्जी पूरी हो फांसी देनी फांसी सही जिलाओ तो जिलाओ मारो तो मारो मगर मैं तुम्हारी दासी हूं मैं तुम्हारी छाया हूं प्यारे दर्शन दीजो आए तुम बिन रहो न जाए जल बिन कमल चंद बिन रजनी ऐसे तुम दिखा बिन सजनी मीरा कहती तुम्हें देखे बिना रहना असंभव है प्यारे दर्शन दीजो आए तुम बिन रहो न जाए परमात्मा के बिना लोग कैसे रह लेते एक बार जब तुम्हें परमात्मा की छोटी सी भी किरण मिल जाएगी तब तुम भी बड़े हैरान होगे कि इतने इतने जन्मों तक परमात्मा के बिना कैसे रह लिये तब तुम्हें हैरानी होगी भरोसा ना आएगा विश्वास ना आएगा कि इतने इतने, इतने जन्मों तक परमात्मा के बिना भी रह लिये अभी तो ख्याल भी नहीं आ सकता अभी तो दूसरा कोई अनुभव नहीं है अभी तो जहर ही जाना है तो जहर को ही पीते रहे हो अमृत को जानोगे तब ख्याल आएगा कि आश्चर्य तक जहर पीते रहे जहर में ही स्वाद मानते रहे अमृत के अनुभव से तुलना पैदा होगी प्यारे दर्शन दी जो आए तुम बिन रहो न जाए जन बिल कमल मीरा कहती मेरी हालत ऐसे जैसे कमल जल के बिना कुमलाती जाती तुम्हारे बिना सिर्फ कुमलाना है तुम्हारे होने में ही खिलाफत है तुम मेरे प्राण तुम मेरी ज्योति तुम मेरी स्वास जल बिन कमल चंद बिन रजनी तुम्हारे बिना ऐसी हूं जैसे चांद के बिना रात अमावस की रात ऐसे तुम व्याख्या बिन सजनी व्याकुल व्याकुल फिरु रैन दिन वि कले जो खा है दिवस न भूख नींद नहीं रहना मुखसु कथत न आवे वैणा और मीरा कहती है शब्द ही नहीं बनते लड़खा जाते बोल भी नहीं सकती ठीक से बोलना चाहती हूं तुमसे और तुम्हारा पता नहीं जिनसे बोलना पड़ता है उनसे बोलने की अब कोई मर्जी नहीं तुम्हारे होना चाहती हूं और तुम न मालूम कहां खो गए हो और जिनके साथ रहना पड़ता है उनके साथ रहने का कोई रस नहीं दिवस न भूख नींद नहीं रहना मुखसु कथत न आवे रहना कहा कछु कहा कहू कछु कहत न आवे मिलकर तपत बुझाए इतना ही कह देती हूं कि यह आग बहुत जल रही अब बरसो और इसे बुझाओ क्यों तरसाओ अंतर जाने आय मिलो कृपा कर स्वामी मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पां है मीरा कहती है क्यों तरसाओ अंतर जाने तुम क्यों तरसा रहे हो क्या कारण होगा इतने तरसाने की जरूरत क्या है इतना तरफाने की जरूरत क्या है आय मिलो कृपा कर स्वामी और ध्यान रखना भक्ति के मार्ग पर कृपा सूत्र है बहुमूल्य सूत्र है भक्त सिर्फ कह सकता है कि कृपा करो ज्ञानी कहता है मेरे ये शुभ कर्म हैं इनका प्रत्युत्तर चाहिए ज्ञानी दावेदार होता है ज्ञानी कहता है त्याग किया तप किया ध्यान किया इतने इतने जन्मों तक तपस्या साधना की इसका उत्तर चाहिए ज्ञानी दावेदार है भक्त का कोई दावा नहीं भक्त कहता तुम पर और दावा तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी तुम पर और मेरा दावा इतना ही भक्त कह सकता है कि कृपा करो तुम्हारी कृपा से मुक्ति होगी मेरे कृत्य से नहीं तुम्हारी कृपा से मेरे कुछ करने से न होगा तो भक्त कहता है ज्यादा से ज्यादा जो मैं कर सकता हूं वो है रो सकता हूं आंसू है मेरे पास और तो मेरे पास कुछ है भी नहीं ये तुम्हारे चरणों में चढ़ा सकता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं जो मेरे पास है वो तुम्हारे चरणों में रख सकता हूँ मेरे आंसू हैं, हैं, मेरी है, मेरी प्रार्थनाएं प्यास है मेरी पुकार है क्यों अंतर तो भक्त कहता है, मैं इतनी कह सकता हूं कि क्यों और सताया जाऊ क्यों और पीड़ा क्यों और विरह कितने दिन और आय मिलो कृपा कर स्वामी मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पां अद्भुत बात है मेरा कहती कितने जन्मों से तुम्हारे पैरों में पड़ी एक नजर इस तरफ भी हो जाए एक दृष्टि इस तरफ भी हो जाए इस भेद को समझ लेना भक्त दावेदार नहीं दावा और परमात्मा से भक्त को बात ही बेहोदगी की मालूम पड़ती हाँ, प्रार्थना हो सकती पुकार हो सकती भक्त लड़ झगड़ भी सकता है लेकिन दावा नहीं कर सकता भक्त और भगवान के बीच कानून का संबंध नहीं है अदालत का संबंध नहीं लेन देन का संबंध नहीं है भक्त के पास देने को कुछ है ही नहीं वक्त कहता है मैं तो खाली पात्र हूं भिक्षा पात्र तुम भर दो इसे मेरा भरोसा मुझ पर नहीं है तुम्हारी कृपा पर है तुम्हारी करुणा पर है और ये सूत्र अनूठा है अगर एक बार तुम्हें ये सूत्र ठीक से हृदय में बैठ जाए और तुम इतना ही कर पाओ कि उसके चरणों में झुकते रहो और पुकारते रहो जल्दी ही रात कट जाएगी जल्दी ही सुबह होगी और जब सुबह होगी रात कटेगी तो अहंकार पैदा ना होगा ज्ञानी ही आखिर अखीर, अखीर तक चुपता है क्योंकि ज्ञान से अहंकार मजबूत होता है इतना जानता हूं इतना तप इतना व्रत इतनी साधना की है तो प्रत्येक अहंकार को मजबूत करता है ज्ञानी का सबसे बड़ा खतरा है अहंकार भक्त का सबसे बड़ा खतरा है आलस्य ज्ञानी की अस्मिता बढ़ती चली जाती जितना करता है उतनी अस्मिता बढ़ जाती उतना ढेर लगा लिया उसने तृतियों पर अब वो कहता है अब तो समाधि होनी ही चाहिए अब और क्या कमी रह गई बोलो भक्त कहता है कि मेरी कोई सामर्थ नहीं असहाय हूं अगर तुम मिलोगे तो मेरे किसी प्रयास से नहीं तुम्हारे प्रसाद से अगर मिलोगे तो इसलिए कि तुम महाकरुणावान हो इसलिए कि करुणा तुमसे बह रही तो भक्त की सारी कला इतनी है कि वो करुणा को पुकारने में समर्थ हो जाए वो करुणा को उकसाने में समर्थ हो जाए जिससे छोटा बच्चा है झूले में पड़ा है उठ भी नहीं सकता चल भी नहीं सकता बोल भी नहीं सकता कुछ कह भी नहीं सकता रो तो सकता है उसके रोने से ही मां दौड़ी चली आती उसे भरोसा सिर्फ एक बात का है कि अगर मैं रो अगर मेरा रोना सच में वास्तविक हो अगर मेरे योना में मेरा हृदय हो तो कितने ही दूर हो मां कहीं भी हो वो भागी चली आएगी उसकी करुणा पर भरोसा है उसके प्रेम पर भरोसा है भक्त की प्रक्रिया परमात्मा की अनुकंपा पर निर्भर है और परमात्मा अनुकंपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं अनुकंपा और अनुकंपा का ही नाम परमात्मा है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं इस अस्तित्व की सारी अनुकंपा का इकट्ठा नाम परमात्मा है और यह अस्तित्व करुणावान है क्योंकि हम इससे पैदा हुए हम इसके यह हमारा है यह अस्तित्व करुणावान है क्योंकि अस्तित्व हमारा स्रोत है स्रोत हमारे प्रति उदास नहीं हो सकता जिस जमीन से ये वृक्ष पैदा हुए हैं वो जमीन इनके प्रति उदास नहीं हो सकती उपेक्षापूर्ण नहीं हो सकती उस जमीन से रसधार आती ही रहेगी रस आकर वृक्ष में फूल बनता ही रहेगा इस बात का अगर तुम्हें स्मरण आ जाए कि जिससे हम पैदा हुए वह मूल ऊर्जा स्रोत हमारे प्रति उपेक्षा से भरा हुआ नहीं हो सकता तो पुकारने की बात बस पुकारने की बात है जिसमें ठीक से पुकारा जिसमें हृदय पूर्वक पुकारा उस पर उस परमात्मा की अनुकंपा निश्चित बरस जाती निराश पुकारना सीखो आज इतना ही